बृहदारण्यकोपनिषद शांक भाष्यार्थ अध्याय तीन ब्राह्मण आठ अक्षर का स्वरूप लक्षण और अद्वितीयत्व अग्निर्दन प्रकाशक स्वाभाविक अस्य प्रसाद अचेतन सेवेद्यत आह प्रधानवादी का कथन है कि अग्नि के दहन और प्रकाशकत्व के समान यह अचेतन ही स्वाभाविक तो हाँ शासन करने वाला है इसे से के जी कहते हैं तद्वा ऐदर गाराग्य दृष्टि दृष्ट्रोत्रमत मंत्र विज्ञात विज्ञात न्य दत्तस् दृष्टि न्य दत्तस्तितृण न्य दत्स्ति मंत्री नान्य दत्स्ति विज्ञात्रे तस्मिन्नो खलवक्षरे गारग्याकाशभूत प्रोतचे हे गारग्यी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 अवशयवा स्वयं तु दृष्टि दृष्टि तथा स्वयं तो तथा श्रोत्रीश्रुतिस्व मनसो विषय स्वयं मन्त्री मंत्री मतिस्व तथा विज्ञात बुद्धेरह अवय्वात् स्वयं विज्ञान विज्ञानस्व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 विज्ञात नहीं है किंतु स्वयं विज्ञान स्वरूप होने से विज्ञाता है दृष्टे दर्शन क्रिया करती एत एत तदैवाक्षर दर्शन क्रिया करती सर्वत्र तथा श्रोत्री क्रियाकर्ती नदस्थत्री तदेवाक्षर श्रोत्रीसर्व्यदत्ति मंत्री तदैवाक्षर मन्त्री सर्व सर्वण्द्वारण नान्य दस्तोति विज्ञात्री विज्ञान क्रियाकर्त्री क्रियाकर्तः विज्ञान क्रियाकर्ती विज्ञानक्रियाकर्ती नाचेतन प्रधानमंत्र यही नहीं इस अक्षर से भिन्न कोई दृष्टा दर्शन क्रिया का कर्ता भी नहीं है यह अक्षर ही सर्वत्र दर्शन क्रिया का कर्ता है इसी प्रकार इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है यह अक्षर ही सर्वत्रोता है इससे भिन्न कोई मनता भी नहीं है संपूर्ण मनों के द्वारा सर्वत्र वह अक्षर ही मनन करने वाला है और न इससे भिन्न कोई विज्ञाता विज्ञान क्रिया का करता है समस्त बुद्धियों के द्वारा वह अक्षर ही विज्ञान क्रिया का करता है अचेतन प्रधान अथवा कोई अन्य नहीं एक खल्वक्षर गार्ग्याकाश ओतच प्रोतचेति यद साक्षात् अपक्षात् ब्रह्म य आत्मा संसार सर्वातरोनायादि संसारधर्माती यस्श ओतच प्रोत पराका ऐसा परा गति पर ब्रह्म हे सत्य निश्चय इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है जो ही साक्षात् ब्रह्म है जो क्षुधादी संसारधर्मो से अतीत सर्वातर आत्मा है और जिसमें आकाश ओतपुरोत है वह यह अक्षर ही पराकाष्ठा है यह परागति है यह परब्रह्म है और यही पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत समस्त सत्य का सत्य है गार्गी का निर्णय सा होवा च ब्राह्मणा भगवत सदैव बहुमेध यदस्मा नमस्कार मुच्येध्व न मयि जातु युष्माकम कश्चिद ब्रह्मोद्यम झेते थी तथोह वाचक्यू पर उस गार्गी ने कहा पूज्य ब्राह्मणगण आप लोग इसी को बहुत माने कि इन याज्ञवल्क जी से आपको नमस्कार द्वारा ही छुटकारा मिल जाए आप में से कोई भी कभी इन्हें ब्रह्म विषयकवाद में जीतने वाला नहीं है तदनंतर वचकनु की पुत्री गार्गी चुप हो गई स होवाचहे ब्राह्मणा तदेव बहु मदीय वच तद बहुम्व बलक्यान यदस्म याग्ञवल्यामस्कारेण मुचेधम अस्म कृत्वा तदेव बहु दन साशंसनीय कित कार्यस्मा न कार्यतः न वै युस्माक मध्ये जात कदाचि अभी मम याज ब्रह्मोद्यम प्रति जेता प्रश्नौन्मह वक्षति न जेता भवितेति मया मैं प्रतिज्ञात अद्यापी मायमें निश्चयः ब्रह्मोद्यम तुल्यो न विद्यत कचिद विद्यतो वाचक्रभ्युपराम वह वा बोली हे भगवन् पूजनीय ब्राह्मणों मेरी बात सुनो तुम लोग इसी को बहुत समझो सो किसको यही कि तुम इन याज्ञवल्क्य जी से नमस्कार के द्वारा ही मुक्त हो जाओ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 आज भी मेरा यही निश्चय है कि ब्रह्म सम्बन्धीवाद में इनके समान कोई नहीं है तदनंतर वक्नों की पुत्री गार्गी चुप हो गई अत्र अंतरयामी ब्राह्मणे उक्तम यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतानि न विदुरी चमणम न विदुर्े च न विदुर्ये चदक्षर दर्शनादी क्रियाकर्तृत्व सर्व चेतना धातु अस्वेसाँ विशेष किम व सामान्य मिति यहां अंतर्यामी ब्राह्मण में यह कहा गया था कि जिसे पृथ्वी नहीं जानती तथा जिसे संपूर्ण भूत नहीं जानते इत्यादि इस प्रकार जिन अंतर्यामी को नहीं जानते जो नहीं जानते और जो वह अक्षर है जिसे समस्त विषयों की दर्शनादि क्रियाओं के कर्ता रूप से सबकी चेतना का धातु कहा गया है इन सब में क्या अंतर है और क्या समानता है त्र केचिदे पर महासमुद्रस्थोक्षर से प्रचलितेथ प्रचलतावस्थायामी अत्य प्रचलतावस्था क्षेत्र वेद्यामण तथान्या पंचावस्था परिकल्पयथा अष्ट था ब्रमणो यहाँ कोई कोई कहते हैं महासमुद्र स्थानीय अविचल रूप अक्षर परब्रह्म की किंचित विचलित अवस्था का नाम अंतर्यामी है और उसकी अत्यंत विचलित अवस्था क्षेत्रज्ञ है जो कि उस अंतर्यामी को नहीं जानता इनके सिवा वे उनकी उसकी पिंड जाति विराट सूत्र और देव इन अन्य पांच अवस्थाओं की भी कल्पना करते हैं इस प्रकार वे कहते हैं कि ब्रह्म की कुल आठ अवस्थाएँ हैं अन्ेक्षर शक्त एता इति इति इति अनंत शक्ति शक्ति च विकारा अवस्था वदी अनंतमदक्षर चने तदक्षर विकाराई वदंती अवस्थाशक्ति तवन्नोपद्ये अक्षर से अश्नायादी संसारधर्मातीतुते नश्नायाध्यतीत अश्नायादर्म वदस्थवैकुगपुपप्य शक्तिमच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 ऐसी श्रुति है एक ही वस्तु का एक साथ क्षुधादि धर्मों से अतीत होना और क्षुधादि धर्म वाली अवस्थाओं से युक्त होना संभव नहीं है इसी प्रकार उसका शक्तिमान होना भी असंभव है उसके विकार या अवयव मानने में जो दोष है वे चतुर्थ ब्राह्मण में दिखाए जा चुके हैं इसलिए सारी कल्पनाएं असत्य है कस्तर भेद ऐसा उपाधि इति ब्रूम न स्वत ऐसा भेदो भेदो वा सैंधो घनवत प्रज्ञान अपूर्व अयमात्मा इति इति च यजह। घनक स्वाभाव्यामन परम्तर अब्राह्म्यम अयमा ब्रह्मती नेति इति निरुपाख्यवान्वेष्वादीक भवति। तो फिर इनका भेद क्या है हमारा कथन है कि इनका भेद उपाधिकृत है स्वयं तो इनका भेद या अभेद कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सैंधव धन के समान एकमात्र प्रज्ञान घन रस स्वरूप हैं जैसा कि वह कारण से भिन्न कार्य से भिन्न अंतर रहित और अबाह्य है वह आत्मा ब्रह्म है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है तथा वह बाहर भीतर के सही सर्वत्र विद्वान एवं अजन्मा है ऐसा आथर्मण श्रुति में कहा है अतः उपाधि उपाधिशून्य आत्मा अनिर्वचनी निर्विशेष और एक होने के कारण उसका नेत्य नेति इस प्रकार उपदेश किया जाता है अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्य कर्णोपाधिरात्मा संसारी जीव उच्यते नित्य निरतिशय ज्ञान शक्तियोंपाधिरात्मातरीश्वर उच्यते सए निरुपाधि केवल शुद्ध स्वयन स्वभावनाक्षर पर उच्चते तथा गर्भा, देवता जाति पिंड मनुष्य प्रेतादिकार्य मनुष्यति प्रेता करोपाधि विशिष्टस्तद्यूपो तथा तदेजति इति व्याख्या तथा आत्मा सर्वभूतांतरात्मा इस आत्मात्मा भूतेसु गू तत्वसी अहमेद आत्मै आत्म दृष्टा इत्यादि द्रष्टाद्रुतो न विरुन्दे कल्पना श्वेता श्रुतियों न गच्छन्ति ग्छ भेदे नैव यहाँ भेदो नान्यथा न्यकमेवा द्वितयना सर्वोपनषत्सु अविद्या काम और कर्म विशिष्ट देह एवं इंद्रिय रूप उपाधि वाला आत्मा संसारी जीव कहा जाता है तथा नित्य निर ज्ञान शक्ति रूप उपाधि वाला आत्मा अंतर्यामी ईश्वर कहा जाता है वही उपाधि शून्य केवल और शुद्ध होने पर अपने स्वरूप से अक्षर या पर कहा जाता है तथा हिरण्य गर्भ अव्याकृत देवता जाति पिंड मनुष्य तिरय प्रेत एवं शरीर और इंद्रिय रूप से विशिष्ट होकर वह उन्ही नाम और रूपों वाला होता है ऐसा ही वह चलता है वह नहीं चलता इत्यादि श्रुति में व्याख्या किया गया है और इस प्रकार यह तेरा आत्मा या समस्त भूतों का अंतरात्मा है यह समस्त भूतों में छिपा हुआ है वह तू है मैं ही यह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 अक्षर अक्षरब्रम्ह ब्राह्मण